पतंजलि योगपीठ योगपीठ से आचार्य विराजमान हैं। वर्तमान में पतंजलि योग पीठ ऐसी युद्ध विमान शक्ति के के के प्रतिष्ठित विद्वान पंडित शिष्य हैं। आपने सोनीपत बहागढ़ में श्री युधिष्ठिर विमान के सानिध्य में रह करके हैं कार्य किया है आपके शास्त्र आपके शास्त्र, के, शास्त्र को स्मरण करने में विशेष सूची है आपने बचपन में पौने छह वर्ष के अवस्था में ही संपूर्ण अच्छाई था को स्मरण किया था एवं अपने पुत्रों को भी आपने ऐसा ही किया छह वर्षा में आपने स्मरण कराया और आपने को छोड़कर के अन्य सभी दर्शनों को भी स्मरण किया तथा वेद के पंद्रह हजार मंत्रों को भी कंठस्थ किया है हम आज से निवेदन करते है की हम सबके लिए सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा का स्मरण प्रणव ध्वनि बोलेंगे ओ सुपथा रायस्म विश्वा दुना विद्वा यस्म्जुहुरा मेनो भूष्ठ न मुक्ति नम उक्ति विधेम हो शांति शांति शांति परमपिता परमात्मा की आराधना के दो शब्द में पद के रूप में बोलूंगा आप भी उसको दोहरा सकते हैं हे त्रिलोक स्वामी हम सदा आराधना तेरी करें सर्वव्यापक मान कर हम साधना तेरी करें त्रिलोक स्वामी हम सदा आराधना तेरी करें आनंद तेरा पान को हम साधना तेरी करें <coughs> सारे प्राणी विश्व के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 पक जाने पर फल को अलग शाखा से जैसे तुम करो बंधन से मुझको मृत्यु के तुम दूर प्रभु अब करो सारे दुखों से मुक्त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 इसी जन्म में मेरी ये अभिलाषा प्रभु स्वीकार हो अभिलाषा प्रभु स्वीकार हो पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि आज आपके मध्य आचार्य जी के सब प्रयास से कुछ विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ है आप सभी प्रबुद्ध सज्जनों को मेरा प्रणाम वंदनीया मातृशक्ति को भी प्रणाम आप सब दर्शनों का विषय यहां सुनते रहते हैं तो उसी से संबद्ध कुछ आध्यात्मिक विषय पर मैं चर्चा करूंगा संसार में तीन पदार्थ अनादि हैं ईश्वर जीव और प्रकृति इनमें से दो चेतन हैं, एक जड़ है चेतनों में भी एक अल्पज्ञ है और एक सर्वज्ञ है प्रकृति को हम आज्ञ कहते हैं जो कुछ भी नहीं जानती न जानाती थी अज्य है। और अल्पम जानाती अल्पज्ञ है जो थोड़ा जानता है वो अल्पज्ञ है थोड़ा क्यों जानता है क्योंकि वह एकदेशी है परमात्मा सर्वज्ञ है क्योंकि वह सर्वदेशी है परंतु जीवात्मा अल्पज्ञ होते हुए भी विद्या को ग्रहण करके यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके यह तत्वज्ञ बन जाता है और परमात्मा सदा ही तत्वज्ञ रहता है इसमें सबसे मुख्य विषय हमारा जीवात्मा का ही रहता है क्योंकि हम स्वयं जीव हैं जीव के लिए जानने योग्य विषय तीनों हैं स्वयं जीव भी ईश्वर भी और प्रकृति भी ज्ञाता ज्ञान जे जानने वाला ज्ञाता और जो जानकारी उसको प्राप्त होती है वो ज्ञान कहलाता है और ज्ञान का जो विषय बनता है जिसको हम जानते हैं उसे कहेंगे जेर तो जीव को तीनों ही जानने हैं जब ये प्रकृति को जानता है अर्थात प्रकृति से बने पदार्थ भौतिक पदार्थों को जानता है तो इसका ज्ञान भौतिक कहा जाएगा क्योंकि वह ज्ञान उस ज्ञान का विषय जो जेय है वह भौतिक है और जब स्वयं का दर्शन करता है ये और परमात्मा का दर्शन करता है वह ज्ञान क्योंकि भौतिक नहीं है इसलिए उस ज्ञान को अभौतिक कहेंगे तो भौतिक ज्ञान और अभौतिक ज्ञान एक प्रश्न मन में उठता है कि जीव जितना भी जानता है क्या उस ज्ञान को ये धारण भी कर सकता है अपने में संभाल सकता है या नहीं हम जब अपने स्वरूप को देखते हैं शास्त्रों में पढ़ते हैं जब तक प्रत्यक्ष नहीं होता है तब तक शब्द प्रमाण के आधार पर अपने स्वरूप को जान रहे होते हैं तो हमारा स्वरूप एक देशी है अल्प है इसलिए हमारा ज्ञान भी एक क्षण में जितना हम ग्रहण करते हैं उतना ही पकड़ पाते हैं और ज्ञान जब ग्रहण करेंगे अगले क्षण का ज्ञान जब ग्रहण करेंगे तो पूर्व क्षण का ज्ञान हमारे पास नहीं रहता वो कहां पहुंचता है क्योंकि हम तो लगातार कुछ न कुछ जानते ही रहते हैं उसका भंडार कहां जा रहा है सब स्पष्ट है कि ज्ञान का भंडार तो ज्ञानी ही संभाल पाएगा जड़ प्रकृति क्योंकि स्वयं जड़ है वो अज्ञ है तो ज्ञान का भंडार प्रकृति नहीं संभाल सकती जितना भी हम जानते चले जाते हैं उसी के आधार पर उसी के अनुसार ईश्वर भी उतना ही जानता चला जाता है हमारे जानने के साथ साथ अर्थात हमने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया ये हमको नहीं पता प्रकृति को नहीं पता केवल ईश्वर को पता है और ईश्वर को पता है इसीलिए वह हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल भी देता है अगर उसको पता न हो तो वो फल नहीं दे सकता यदि कर्म हमारे अधिकार में होते हमें उनका फल प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता तो हम अच्छे अच्छे कर्मों के फल प्राप्त कर लेते बुरे बुरे कर्मों के छोड़ देते लेकिन ऐसा नहीं होता हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलता है चाहने पर भी सुख नहीं मिल पाता इसका कारण कि हमारे कर्मों पर नियंत्रण किसी और सत्ता का है हम जैसे कोई सूत्र याद करते हैं कोई मंत्र याद करते हैं कोई भी पाठ याद करते हैं तो जो सूत्र जिस क्षण हम याद कर रहे हैं अगर वह सूत्र स्थाई रूप से हमारे अंदर उपस्थित हो जाए तो हम अगला सूत्र फिर याद नहीं कर सकते जैसे आपने देखा होगा कि कोई रोगी व्यक्ति जब उसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं तो ऊपर ग्लूकोज की बोतल लगी हुई है उसमें से एक नली आ रही है और मरीज के शरीर में सुई के माध्यम से उसको प्रवेश करते हैं उस नली में बीच में एक वॉल्व लगा हुआ है उसमें से एक एक बूंद करके आएगी और वॉल्व को हम जितना खोलते हैं उसके आधार पर उसकी गति रहेगी ग्लूकोज की तो वॉल्व के अंदर एक क्षण में एक ही बूंद आती है जब वह बूंद नीचे को सरक जाएगी तब ऊपर से अगली बूंद आएगी लेकिन एक एक बूंद करते करते करते पूरी बोतल खाली हो जाती है और वह बूंद जहां जा रही है सारी पूरे शरीर में फैल जाती हैं, ठीक इसी प्रकार से ये सब आप जानते हैं कोई भी दृष्टांत पूरा पूरा किसी में घटित नहीं होता है हम जितने अंश को लेकर के दृष्टांत को बोल रहे हैं उसी आधार पर उसको घटाएंगे तो ऐसे ही जीवात्मा भी क्योंकि एक क्षण में ये एक ज्ञान पकड़ पाता है और जब अगला ज्ञान पकड़ेगा तो पूर्व का ज्ञान इससे खिसक जाएगा और खिसक करके वह बेकार नहीं गया व्यर्थ नहीं गया वह परमात्मा में जा चुका है परमात्मा ने उसको संभाल लिया है और हमने कितनी लगन से किसी विषय को याद किया वह ईश्वर को पता है क्योंकि उससे हमारी लगन छुप नहीं सकती मैंने मंत्र बोला था अभी अग्नि नय सुपथा राय विश्वानी देव वयुनानी विद्वान विश्वानी वयुनानी विद्वान यानी वह परमात्मा हमारे सारे विश्वानी शब्द साथ में जोड़ा गया वयुनानी के हमारे सारे वयुनों को जानने वाला है विद्वान है वयुन किसे कहते हैं महर्षि यास्क ने निघंटू में वयुन शब्द का अर्थ प्रज्ञा और कर्म दोनों में किया है प्रज्ञा का अर्थ हमारा जो भी ज्ञान है हम जो भी जानकारी इकट्ठी कर, कर रहे हैं वह सारी जानता है वो और जो भी कर्म हमारे हैं चाहे वो मानसिक हो वाचनिक हो शारीरिक हो सभी प्रकार के कर्मों को भी जानने वाला है क्षण क्षण के विचार हमारे जो उठते हैं और जो भी कर्म है सबको जानने वाला है हमारे अंदर कोई विचार उठ रहा है तो दूसरे को तो हम दूसरे के पास तक तो हम तब पहुंचाएंगे जब भाषा का प्रयोग करें अन्य कोई संकेत करें लेकिन वह ईश्वर विचार उठते ही वह जान जाता है तो ऐसे ही हम कोई सूत्र याद कर रहे हैं कितनी लगन से हमने याद किया है वह भी उसको पता है और जितना हमने याद कर लिया है हम जब भी चाहते हैं तो पीछे का हम दूसरे को सुना भी देते हैं स्मृति के रूप में आ जाता है तो स्मृति के रूप में पीछे का ज्ञान जो हमारा उभरा उद्भूत हुआ वो कहां से आया परमात्मा से उसी को पता है हमने क्या क्या याद किया है क्या क्या जान लिया है कभी कभी हमारी की हुई स्मरण की हुई बात हमें नहीं याद आती वो इसलिए नहीं याद आती कि जितनी तत्परता से जितनी एकाग्रता से हमको स्मरण करना चाहिए था वैसा नहीं किया अथवा बहुत प्रयास करने पर भी कभी कभी हम याद नहीं कर पाते स्मरण नहीं कर पाते उसमें हमारे पूर्व के भी संस्कार कारण बन जाते हैं यदि पूर्व जन्मों में हमने अधिक तत्परता से विद्या ग्रहण नहीं की तो वर्तमान में हमें पीछे के संस्कारों को जगाने के लिए या पुरुषार्थ के द्वारा नए संस्कार बनाने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा जैसे किसी कार्यालय में बहुत सारी फाइलें रखी हुई हैं हमारे भी पूर्व जन्म कितने हो चुके अब तक कोई हमें पता नहीं हो सकता है हम पीछे सौ जन्मों पीछे हम विद्वान बने हों कालांतर में हमने अपना पतन कर लिया अन्य योनियों में भी घुमाए फिर मनुष्य बने तो हमारे पीछे के संस्कारों की फाइल बहुत नीचे दब चुकी है और ठीक बिना अंतराल के पूर्व जन्म में हम विद्वान थे तो वर्तमान जन्म में हमारी फाइल अभी ऊपर ही रखी हुई है बहुत सरलता से उभर आएगी इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे जन्म से ही बड़े मेधावी निकलते हैं थोड़ा सा पढ़ाते हैं बहुत ग्रहण कर लेते हैं बहुत तीव्र मति उनकी होती है और किसी किसी को बहुत प्रयास करना पड़ता है तब भी सफलता नहीं मिल पाती तो क्यों बच्चे की तीव्र मति लग रही है हमें क्योंकि पीछे के संस्कार उसके निकट के जन्मों के प्रबल हैं विश्व तो ये भी सिद्ध होता है कि हमारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान हमारा पुरुषार्थ कभी भी विफल नहीं होता कोई घाटा नहीं है हमें मान लीजिए हमने ठीक है पीछे प्रयास इतना नहीं किया तो वर्तमान में करेंगे तो यह हमारे साथ आगे जाएगा पीछे नहीं किया है यहां कर सकते हैं और परमात्मा की ओर से हमारे लिए कभी कोई कमी नहीं है सारी व्यवस्थाएं उसने हमें कर दी केवल मात्र हमारे कल्याण के लिए क्योंकि सारा संसार सारी सृष्टि सृष्टि के सारे पदार्थ ये परमात्मा ने अपने लिए नहीं बनाए उसको कुछ नहीं चाहिए वह पूर्ण काम है आप काम है अकामो धीरो अमृत स्वयंभू रृप्तो न कुतश्चनो नमेविद्वान नभाये मृत्यो रात्म धीरम धीरं युवा न वह तो आप तो काम है फिर भी संसार बना रहा है किसके लिए बना रहा है जीव के कल्याण के लिए क्योंकि जीव का कल्याण करना उसका स्वभाव है हम लोग प्रार्थना करते हैं मंत्र में यदंगदाशुषे तम अग्नि भद्रम तवे तबे तत्सत्यम अंगे कि हे प्रभु तू भद्र करेगा हमारा ये तेरी अभिलाषा ये तेरी कामना सत्य हो जाए क्योंकि ये कामना परमात्मा की सत्य होगी तो जीव सोचता है कि मेरा तो फिर कल्याण होना ही है अनेक मंत्र ऐसे प्रार्थना के भरे हुए हैं एक विचार थोड़ा और मैं आपके सामने रख रहा हूं हो सकता है आपको थोड़ा असंगत सा लगे लेकिन एक विचारणीय विषय के रूप में आप उसको ले सकते हैं कि जैसे हम प्रायः ऐसा समझते चले आ रहे हैं कि हमारे संस्कार चाहे वो धर्म-धर्म रूप संस्कार हो या वासना रूप संस्कार हो उनका आधार हम जो चित्त बोलते हैं या मन बोलते हैं तो हम प्रकृति को उसका उपादान कारण के रूप में स्वीकार कर रहे हैं लेकिन मुझे बड़ी उलझन होती है यहां पर कि यदि हम प्रकृति को उसका उपादान कारण मान लेते हैं और यह भी हम जान रहे हैं कि प्रकृति तो जड़ है और जड़ से बना पदार्थ जड़ ही तो होगा चेतन तो संभव नहीं है कारण गुण पूर्व कह आप सब प्रबुद्ध हैं सब जानते हैं दर्शनों के लिए तो प्रकृति से यदि हम चित्त मान लेंगे और चित्त शब्द को आप स्वयं देखिए कि चिति संज्ञाने जहां स्वयं संज्ञान सम्यक ज्ञान अर्थ निकल रहा है और ज्ञान और जड़ ये आपस में विरोधी है जीव ने क्या किया है कौन से कर्मों का भंडार इसने बनाया है अपना यह प्रकृति नहीं जान पाएगी या जान सकती है और प्रकृति अगर जान लेगी तो फल भी वही दे दे हमें ईश्वर की आवश्यकता कहां रही फिर तो मेरा अपना विचार ऐसा है कि चित्त हम जिसको कह रहे हैं जैसे हम सूत्र बोलते हैं सांख्य का के सत्व सत्वस्तमसा साम्यावस्था प्रकृति ही प्रकृतिर महान महत्व हंकारो अहंकारात पंच तन्मात्र इंद्रियम तन्मात्रिभ्य स्थूलभूता पंचविंशति गण तो मैं जैसी संगति लगाता हूं इसकी थोड़ा सा आपके विषय में आपके सामने रख रहा हूं समय थोड़ा ही है कि सात्विक राजस्विक और तामसिक ज्ञान ये तो जीव को उत्पन्न होते हैं भौतिक पदार्थों के समक्ष आने पर और जीवात्मा के अंदर जो ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति सदा रहा करती है जो कि स्वाभाविक है उसकी वो प्रलय काल में भी रहेगी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएगा तब भी रहेगी वो शक्ति क्योंकि स्वाभाविक जो धर्म होता है किसी पदार्थ का वो कभी भी नष्ट नहीं होता लेकिन जब शरीर मिलता है इसको जब ये मनुष्य के शरीर में आता है तब परमात्मा इसकी उस स्वाभाविक ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति को उभारता है क्योंकि जीव के अंदर यह सामर्थ्य नहीं है कि अपने ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति को स्वयं उभार ले अगर यह संभव हो जाए तो फिर यह प्रलय काल में भी अब तत्व तो ज्ञान प्राप्त कर सकता है शरीर की कहां आवश्यकता रही फिर लेकिन शरीर मिलने पर ही परमात्मा उसकी शक्ति को उभारता है तो वो ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति है इसकी जिसकी की बहुत सी शाखाएं निकलेंगी आगे चल करके कि यह भी जानेगा वो भी जानेगा शब्द जानेगा रूप जानेगा गंध जानेगा ये अनेक प्रकार की शाखाएं भी निकलेंगी उससे लेकिन अभी केवल मूल रूप में उस ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति को क्योंकि वो महान है महत है उसको परमात्मा ने उद्बुद्ध किया कब शरीर मिलने पर अब उसकी शाखाएं निकलेंगी लेकिन सबसे पहले जब ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति उद्बुद्ध होती है उसके बाद जो प्रथम ज्ञान इसको होता है उसे हम क्या कहते हैं अहंकार मैं मैं का बोध मैं हूं ऐसी अनुभूति आप जो अल्पज्य बहुत पढ़े लिखे कम लोग हैं उनसे भी आप ये कहेंगे कि आप नहीं हैं तो वो भी स्वीकार नहीं करेगा वो तो कहेगा मैं हूं तो मैं की अनुभूति सबको होने लगती है अब मैं का विस्तार हो रहा है अहंकारात पंच तन मात्राणी उभयम इंद्रियम यहां दो बातें हैं एक तो ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति की शाखाएं निकले जिनको हमने कहा इंद्रियां, कि देखने की शक्ति उद्भूत हुई सुनने की हुई गंध ग्रहण करने की स्पर्श ग्रहण करने की और रस ग्रहण करने की इनको हमने कहा इंद्रियां, और ये भी जीवात्मा की स्वाभाविक शक्तियां ही हैं अब इन शक्तियों से उसने जो जाना वो क्या जाना शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये क्या है जिसको हम तन्मात्राएं कहते हैं ये ज्ञान ही है शब्द क्या है ज्ञान है इसीलिए हम क्या कहते हैं अपनी इंद्रियों को ज्ञानेंद्रियां क्योंकि ज्ञान ग्रहण हो रहा है तो ज्ञान ग्रहण हो रहा है तो ये ज्ञान के ही नाम हो गए शब्द स्पर्श रूप रस रसगंध अब जब ज्ञान के नाम है ये तो ज्ञान बिना ज्ञेय के होता नहीं कोई कहे कि मैं जानता हूं हम प्रश्न करें क्या जानते हो और वो ये कहे कि ये तो पता नहीं कुछ भी कि क्या जानता हूं तो ऐसा होता नहीं ज्ञान बिना ज्ञेय के संभव नहीं है तो जब ये शब्द स्पर्श रूप्रसगंध विषय हमने समझे जाने तो जे को भी हमने जान लिया से हमने आकाश को जाना स्पर्श से वायु को जाना रूप से अग्नि को जाना रस से जल को जाना गंध से पृथ्वी को जाना तो हमने क्या कहा आगे कि तन मात्र स्थूल भूतानि। तो जय अंत में आकर के हमारे सामने स्थूल भूति ही रहे और वास्तव में यही सारा संसार हमारे सामने बिखरा हुआ है ये सब स्थूलभूत ही है इस सूत्र में अगर हम संगति ऐसे लगाते हैं कि ज्ञान की सृष्टि और जे की सृष्टि दोनों परमात्मा ने की और हमारे लिए ये पंचभूत तब उत्पन्न माने जाएंगे जब हम इनको जान लेंगे यद्यपि संसार पहले बन जाता है पृथ्वी पहले बन जाती है वनस्पतियां बन जाती हैं मनुष्य तो बाद में आता है सृष्टिकाल में सारा सब कुछ उसके लिए पहले से ही उपस्थित रहता है लेकिन हमारे लिए हम जितना जितना जानते जाते हैं उतना उतना उस पदार्थ का अस्तित्व तो हमारे सामने उभर आता है हम तभी कहेंगे कि हां अब यह है क्योंकि हमने उसको जान लिया तो इसमें अब यह ऐसा नहीं कहना पड़ता हमें कि जड़ प्रकृति हमारे कर्मों को हमारे संस्कारों को जान रही है वो ज्ञान सारा परमात्मा यानी पूरा चित्त चित्त क्या है हमारे ज्ञान का भंडार वो सर परमात्मा में है जिसको हम समि चित्त के रूप में स्वीकार करते हैं और परमात्मा से भूल होती नहीं कि मैंने जाना आपने भी जाना सबने जाना अलग अलग और सबके ज्ञानों को उस परमात्मा को ज्ञान है सबके ज्ञानों का उससे भूल होती नहीं कि आपके कर्म का फल मुझे दे दे या मेरे कर्म का फल आपको दे दे सूत्र आपने याद किया है स्मरण मुझे करा दे ऐसा संभव नहीं है तो इसलिए यदि हम चित्त शब्द का ऐसे अर्थ करते हैं और धातु धातुअर्थ भी यही बता रहा है चिति संज्ञा ने तो उसके आधार पर शब्द का अर्थ भी संगत हो रहा है और परमात्मा कर्म का फल देता है ये सभी स्वीकार करते ही हैं तो ये विषय विचारणीय है ना ये नहीं कहता कि जो मैंने संगति लगाई है यह पूर्णतः सत्य ही होगी लेकिन यह उलझन बनी रह जाती है फिर कि जड़ प्रकृति ज्ञान को ग्रहण कैसे कर पाएगी और महर्षि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश में जहां मुक्ति का विषय हुआ है कि भौतिक मन और भौतिक मन दो प्रकार के विशेषण लगाए मन के साथ में तो भौतिक मन का अर्थ क्या हो गया कि भौतिक ज्ञान का भंडार अर्थात भूतों का ज्ञान जो कि मुक्ति में नहीं रहता जीव के साथ क्योंकि उस भौतिक ज्ञान से तो बहुत आगे निकल चुका है उस भौतिक ज्ञान को जब तक ग्रहण किए रहेगा तब तक यह बंधन में रहेगा लेकिन अभौतिक मन मुक्ति में भी साथ में रहता है और अभौतिक मन का अर्थ क्या हुआ कि जो भूत नहीं है जो भौतिक पदार्थ नहीं है उनके ज्ञान का भंडार वो स्वयं जीव और ईश्वर उनके ज्ञान का भंडार वो मुक्ति में भी साथ में रहता है और उसी ज्ञान से वह पूर्ण आनंद का उपभोग करता है समय जो आपने बताया था वो पूरा हो गया है अगर थोड़ा बढ़ाना चाहें समय तो कोई बात अगर आप पूछना चाहते हैं तो थोड़ा सा विचार कर सकते हैं उस पर और नहीं तो समय तो मेरा हो गया है जैसे आप बताएं विषय यही रहे पूछने का भी हाँ बोलिए जी। जी। तो परमात्मा तो वैसे है और आत्मा है। जी। तो तो तो परमात्मा परमात्मा शुद्ध शुद्ध है आत्मा सारे गलत संस्कार दे है, तो वो कैसे परमात्मा कैसे? यदि परमात्मा हमारे गलत संस्कारों को धर्माधर्म या रूप संस्कारों को नहीं जानेगा तो फिर उनका फल हमें कैसे देगा क्योंकि फल देते समय फल देने वाले को हमारे कर्म का पूरा पता होना चाहिए और हमारे गलत कर्मों को जानने से वो गलत नहीं हो जाता जैसे सूर्य का प्रकाश अगर किसी कीचड़ पर या मल पर पड़ रहा है तो प्रकाश तो गंदा नहीं होता प्रकाश ज्ञान को ही बोलते हैं तो उसको तो सारा ज्ञान है उसको यह ज्ञान है कि ये जीव अधर्म को जाने हुए हैं उसको ये ज्ञान है जैसे माता पिता बच्चे की गलत कार्यों को जानते हैं गलत संस्कारों को जान लेते हैं और जानते हैं तभी उनको समझाते हैं बच्चों को अगर नहीं जान पाएंगे तो बच्चों को शिक्षा कैसे देंगे लेकिन उनकी गलत बातों को जान करके माता पिता गलत नहीं हो जाते इसलिए ईश्वर को हमारे प्रत्येक कर्म का जो हम करते जा रहे हैं आगे करने वाले नहीं जो करते चले जा रहे हैं उसका यथार्थत तो पूरा पूरा ज्ञान होता चला जाता है जी तो उसमें कहा जाता है जैसे अब जैसा मैंने अर्थ किया था, था अभी चित्त का अगर वैसे ही अर्थ लेंगे आप तो कोई समस्या नहीं आएगी क्योंकि चित्त का तात्पर्य हुआ हमारे ज्ञान का जो भंडार है जिसको ईश्वर संभाले हुए है उसको पूरा ज्ञान है और जो भी संस्कार अपने हम बना रहे हैं उन संस्कारों को भी ईश्वर ही संभालता है नहीं तो उन संस्कारों को उद्बुद्ध नहीं कर पाएगा फिर वो समय आने पर वो उद्बुद्ध इसीलिए कर पाता है क्योंकि एक एक संस्कार उसके ज्ञान में निहित है जी। जी जी जीतन तो तो नहीं, नहीं।, नहीं चित्त को मैंने चेतन नहीं कहा, आपने जैसे कहा कि से नहीं हुआ हाँ प्रकृति से उत्पन्न नहीं हुआ का तात्पर्य मेरा उपादान कारण के रूप में प्रकृति से उत्पन्न हम ऐसे कहेंगे कि जो जी जैसे मैं आपको अभी देख रहा हूं तो मैं आपको जान रहा हूं और मेरे अंदर ज्ञान उत्पन्न हुआ लेकिन ज्ञान का विषय जय आप रहे आपका शरीर आपकी आकृति तो जो ज्ञान मेरे अंदर उत्पन्न हुआ उसमें कारण आप बने तो मैं कहूंगा कि आपसे मेरा ज्ञान उत्पन्न हुआ प्रकृति से चित्त बना यानी प्राकृतिक ज्ञान से परिपूर्ण चित्त और वही ज्ञान वही ज्य का विषय जब अभतिक पदार्थ बन जाते हैं तो वहां पर हम प्रकृति से बने चित्त को फिर नहीं लेंगे फिर अभौतिक बोलेंगे उसके लिए तो इस तरह से है जो हमारे ज्ञान का विषय है हम उससे ज्ञान उत्पन्न हुआ ऐसे बोल सकते हैं कोई उसमें आपत्ति नहीं है तो प्रकृति से चित्त बना अर्थात प्रकृति से उत्पन्न पदार्थों का ज्ञान हमें हुआ जैसे मंत्र सूत्र आता ही है आपका कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र अगर व्युथान दशा हम तो जो भी पदार्थ हमारे सामने आता जाता है हमारे ज्ञान का स्वरूप वही बन जाता है जैसे हम किसी बंदर को देख रहे हैं तो हमारा ज्ञान जो हुआ वो बंदर के स्वरूप वाला ही तो होगा तो हम कहेंगे हमारा ज्ञान बंदर से उत्पन्न हुआ तो ऐसे ही सारे मैं घटा सकते हैं इसके लिए तो कोई समस्या नहीं है जी के समय भी आया है या है। भी जो था। में यात्रह अठारह उसमें मन दिया तो तो आपको मन का ही भाग कहा तो गया जी का ही चित्त भाग है तो वो उसका देहांतर गमन होता है जो आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता जी और आपने कहा की नहीं वो जो ज्ञान है वो ईश्वर में रहता है की जीवात्मा में नहीं जीवा साथ नहीं जाता, जाता। साथ तो इसकी है? हाँ वहां जाना हम इसलिए कह सकते हैं कि जैसे मन शब्द कहा आपने वहां भी हम देखते हैं तो दो धातुएं आती हैं मनु अब अवबोधने और मन ज्याने दोनों का अर्थ ज्ञान ही हुआ वहां भी आप उससे अलग नहीं हो पाएंगे तो सूक्ष्म शरीर जो ये कहा जा रहा है कि जीवात्मा के साथ जाता है श्रीरांतर में या जहां भी जाएगा जिस में भी तो सूक्ष्म शरीर में मन घटक है इंद्रियां घटक हैं वो सारा वही समुदाय हुआ जिसका पहले मैंने वर्णन किया था कि जीवात्मा के ज्ञान ग्रहण करने की सारी शक्तियां जब जीव जा रहा है तो उसकी सामर्थ्य उसकी शक्ति ज्ञान ग्रहण करने की सारी साथ ही जाएगी और जो उसने अपने संस्कार कर्माशय जो कुछ भी बनाए वो भी सब साथ में ही जाएंगे क्योंकि अगर साथ में जाना इसलिए कहा जा रहा है कि जिस शरीर में भी जाएगा वहां जाकर के उसका फल उसको भोगना है यद्यपि परमात्मा सर्वत्र है और जो ज्ञान हमारे कर्मों का उसको हो चुका है तो सर्वव्यापक है तो सर्वत्र वो ज्ञान उसका निहित है लेकिन क्योंकि हमारा स्थानांतरण हो गया है हमारा शरीरांतर गमन हो गया है तो उसके आधार पर हमने अपने सूक्ष्म शरीर का भी स्थानांतरण बोल दिया ये दिपि वैसा स्थानांतरण नहीं है ये जैसे कि कोई भौतिक पदार्थ कहीं जा रहा हो लेकिन यहां पर हमारा जो भी ज्ञान का समुदाय हमने इकट्ठा किया है पूरे जीवन में या पीछे के भी संस्कार जो कर्माशय शेष रह गया है वो सारे का सारा पूरा जहां भी हम जाएंगे वहां फिर हमारा जुड़ जाएगा उसे संबंध और जोड़ने वाला ईश्वर ही है अब देखिए द्रव्य और गुण का तो एक ऐसा विषय है कि अंत में जाकर के गुण गुणी में कोई भेद भी नहीं रहता है और द्रव्य आप इसलिए इस तरह से बोल सकते हैं कि द्रव्य का ज्ञान जैसे हमने कहा कि प्रकृति से बना चित्र और प्रकृति के पदार्थ सारे द्रव्य होते ही हैं तो द्रव्य से बना ज्ञान द्रव्यात्मक जैसे भूतों से बना ज्ञान भौतिक बोलते हैं नी ज्ञान को भौतिक कैसे कहा हमने बताइए ज्ञान द्रव्य है कि गुण है ज्ञान तो गुण हुआ ना लेकिन हमने कहा भौतिक ज्ञान अब मुझे बताइए भौतिक पदार्थ द्रव्य है या गुण द्रव्य। तो द्रव्य का विशेषण भौतिक शब्द हम लगा रहे हैं कहां ज्ञान के साथ में यानी भौतिक ज्ञान तो संगति कैसे लगेगी कि भौतिक पदार्थ जी है और ज्ञान गुण ही रहेगा कोई बात नहीं है उसमें इस तरह से हम द्रव्य के रूप में उसको बोल देते हैं अब मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि स्वतंत्र कोई इसको द्रव्य मानेंगे और मानेंगे तो संगति कैसे लगाएंगे तो मेरी समझ में अब तक नहीं आ पाया है द्रव्य मानेंगे तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि उसकी उत्पत्ति कहा से हुई आप कहेंगे प्रकृति से हुई प्रकृति से हुई तो फिर वही समस्या कि प्रकृति तो जड़ है उससे बना प्रत्येक पदार्थ जड़ ही होगा और जड़ ज्ञान को कैसे संभालेगा यह समझ में नहीं आता साथ से, तो तो नहीं तो हाँ तो चेतन वत का तात्पर्य उस प्रकार से नहीं ले पाएंगे क्योंकि जड़ पदार्थ अपने स्वरूप को कभी भी छोड़ नहीं सकता नहीं। और नहीं छोड़ सकता तो चेतन के समान कहने का अर्थ क्या लेंगे हम यानी चेतन के समान हो गया फिर भी जड़ है या चेतन के समान हो गया तो चेतन बन गया क्या अर्थ होगा समान हो गया ये तो जी तो हाँ तो उसके जैसे मानेंगे तो कोई धर्म तो स्वीकार करेंगे कि दोनों में एकता किस रूप में आ रही है जड़त्व की एकता दोनों में आ रही है या चेतनत्व की एकता दोनों में आ रही है क्योंकि बिना एकता के स्वीकार किए बिना कोई धर्म ऐसा जो दोनों में समान दिख रहा हो जब तक ये स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वो उसके तुल्य हो गया ये कैसे कहा जाएगा जी चित्त को जड़ मानने पर भी वो जान को ऐसे संभाल सकता है जैसे कंप्यूटर संभालता है ज्ञान तो उसमें भी रह सकता कंप्यूटर ये नहीं जानता कि मेरे में क्या क्या फीड हो रहा है चित्त नहीं जानता हाँ जान लेता है। ठीक है ना जैसे कंप्यूटर नहीं जानने पर भी हाँ। उस जान को हम जान लेते हैं वैसे चित्त कंप्यूटर के रूप में जान को, हाँ। है और उस जान, को जान लेता कंप्यूटर में जितना भी है उसको ज्ञान नहीं कहा करते ज्ञान गुण ज्ञानी में रहेगा या जड़ में संभालने का काम तो ही नहीं, नहीं संभालना और रहना एक ही बात है ज्ञान जियान, ज्ञानी में रहेगा या जड़ में एक ही बात है जैसे चित जड़ होते हुए ज्ञान कंप्यूटर जड़ होते हुए ज्ञान को संभालने रखता है उसको जब हम जानेंगे तो हम उसको नहीं तो आपका पक्ष भी विचारणी है ना कि ज्ञान जैसे मैंने कहा आप कह रहे हैं कि ज्ञान कंप्यूटर संभाल रहा है तो मेरा कहना है कि ज्ञान ज्ञानी संभालता है ज्ञानी में रहेगा या जड़ संभालता है वो एक प्रश्न हो गया आपका आपकी जो समस्या थी कि जड़ पदार्थ ज्ञान को कैसे संभाल सकता है? हाँ जी है? उसको मैंने उदाहरण दिया कंप्यूटर। हाँ तो जो उदाहरण आपने दिया है वो उसको ज्ञान मैं नहीं स्वीकार कर पा रहा हूँ कि कंप्यूटर के अंदर जो है वो ज्ञान है उसमें एक संकेत है जैसी भाषा हमने भर दी उसमें लेकिन भाषा में जो अर्थ निहित है जो ज्ञान निहित है वो कंप्यूटर में नहीं है जिस रूप में कंप्यूटर में संकेत भरे हुए हैं जी उसी रूप में चित्त में भी ज्ञान के संकेतों को तो भरे हुए समझने में कोई आपत्ति नहीं दिखाई दे रही है उन संकेतों को फिर जब आत्मा जानेगा तो उसी को जाना नहीं आत्मा जो जानेगा उस आत्मा को कौन जनाएगा स्वयं जनता नहीं स्वयं तो नहीं जान सकता क्योंकि स्वयं तो इसको पता ही नहीं है मैंने क्या क्या अब तक जान लिया है वो तो कार्य परमात्मा का है वही हमें स्मरण कराता है वही हमारे संस्कारों को सब जान रहा होता है समय समय पर उद्बुद्ध कराता है इसीलिए हम कहते हैं विश्वानी देव वयुनानी विद्वान कि आप ही सब हमारे वयुन को प्रज्ञा को कर्म को जानने वाले हैं ये सिद्धांत तिस्थ है जाने-जाने जी जी प्रत्यक्ष हम तो एक क्षण में एक ही बात जान पाएंगे पिछले रखा हुआ है में। उसको हाँ तो चित्त में जो रखा हुआ है ये जो शब्द आपने बोला है न उसी पर विचार चल रहा है की चित्त शब्द की व्याख्या हम किस प्रकार से करेंगे चित्ती संज्ञान धातु से बनेगा ये और उसको हम प्रकृति के कणों से बना हुआ माने या कि परमात्मा जो स्वयं चित्त है ज्ञान स्वरूप है, है वो हमारे सारे ज्ञानों को जान रहा है और अगले शरीरों में हम जाएंगे तो उसी के अनुसार हमारी सारी व्यवस्थाएं करेगा वो तो वो ज्ञान का भंडार हमारे साथ रहता है हमेशा वो कहीं हमसे दूर नहीं है तो कोई समस्या नहीं है इसमें परमात्मा में हमारा ज्ञान रहता है सुरक्षित रहता है कोई आपत्ति नहीं जी पर हमारे अंदर भी ज्ञान रहता है चित्र संकेतों के रूप में नहीं हमारे अंदर शब्द से आप जीव ले रहे हैं या कि चित्त ले रहे हैं हमारे जीव आत्मा जो है उसका जो संचित ज्ञान चित्त में रहता है जिस समय जो ज्ञान चाहता है वो उभर लेता है हाँ तो ये बात मेरी स्वामी अभी नहीं आई है कि ज्ञान जड़ पदार्थ में संचित कैसे हो जाएगा कंप्यूटर का तो उदाहरण भौतिक है नहीं और भौतिक उदाहरण जो दिया है आपने उसमें हम ज्ञान शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं ये थोड़ा भी विचारणीय है कि हम उसको ज्ञान कहेंगे क्योंकि कंप्यूटर में ज्ञान नाम की कोई चीज समझ में नहीं आती कंप्यूटर को कुछ भी नहीं पता है कि ज्ञान किसको को कहते हैं जैसा जैसा हमने उसमें भर दिया है वैसा वैसा हम उसे प्रयोग करते रहते हैं जब हम ये कहते हैं कि कम्प्यूटर नहीं जानता जी ये तब कहना चाहिए जब हम ये चिंत जानता है क्योंकि कंप्यूटर को चित्त के साथ उपमा दिया गया मतलब कंप्यूटर को चित्त समझा हमने जी और उसके अंदर जो संकेत है उसको जान समझा और वो जो आत्मा जब चित्त के चित्त में सुरक्षित सं, संकेतों को जानेगा तब उसको हम जान दे कंप्यूटर नहीं जानेगा अगर आत्मा को पूरा अधिकार है चित्त में संग्रहित सारे विषयों को जानने का तो फिर उसमें तो वो जब चाहेगा तब जान सकता है उसमें न भूलने की बात है न याद करने की बात है क्योंकि वो तो सदा उसको जानता ही रहेगा फिर लेकिन ऐसा नहीं होता है हम बहुत सी बातों को भूल जाते हैं नहीं याद आती है हमारे संस्कार नहीं उभर पाते हम चाहने पर भी नहीं कर पाते कुछ कार्यों को तो ऐसा फिर नहीं हो पाएगा अगर पूरा अधिकार इसको होगा जानने का तो और फिर ज्ञान कोई ऐसी वस्तु नहीं है ज्ञान कोई ऐसा पदार्थ नहीं है कि जिसको कहीं अंकित किया जा सके अंकित करने का जो कार्य होता है वो गुण में नहीं होता ज्ञान में नहीं हो सकता क्योंकि ज्ञान तो एक जानकारी का नाम है और जानकारी केवल चेतन को ही संभव है जड़ को मेरी समझ में नहीं आती आगे ये विचारणीय विषय है और विचार करते रहिए जब मेरी ऐसा समझ में आने लगेगा तो हो सकता है मैं भी स्वीकार कर लू उसको लेकिन अभी तक मैं इसको स्वीकार नहीं कर पाया हूं ये मेरा कोई आग्रह नहीं है कि आप ऐसा मानिए हाँ जी वेद प्रकाश अच्छा जी अच्छा बात कितना किया हमारे कर्मों पर नियंत्रण कोई में कोई किए हुए किए हुए कर्मों पर जी हुए का ही है जी हाँ वही ईश्वर है वो फल जब कर्म का पूरा नियंत्रण हो गया मतलब हमने जो कर लिया है उसका पूरा ज्ञान उसको है और नियंत्रण का तात्पर्य कि किसका कर्म का फल क्या देना है कब देना है कितना देना है ये सारा उसके अधिकार में है तो जीव जो कर्म हाँ कर्म करने में स्वतंत्र का तात्पर्य विचार करने में क्योंकि कर्म शब्द अगर हम कणाद का कर्म लेंगे उत्क्षेपणम अवक्षेपणम वाकुंचनम आदि वो तो क्रिया हो गई क्रिया पर तो पूरा अधिकार परमात्मा का है क्यों क्रिया करने में जीव कभी भी समर्थ नहीं हो सकता एक देशी होने के कारण से एक परमाणु में भी जीव क्रिया नहीं कर सकता तो क्रिया जहां भी हो रही है क्रिया का तात्पर्य मेरा स्थानांतरण स्थान परिवर्तन तो एक परमाणु भी अगर अपना स्थान बदल रहा है तो वो पूरा अधिकार परमात्मा को है तद ए जाती तन नहीं जति, जीव नहीं क्रिया कर सकता हां विचार करने का अधिकार पूरा जीव का है लेकिन वो भी मनुष्य योनि में आने के बाद जी। तो जीव फिर स्वतंत्र नहीं जीवंत्र विचार करने में स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता कहलाती है क्रिया करने में क्रिया तो परमात्मा कर रहा है उसके विचारों के अनुरूप और आपने यह भी देखा होगा कि हम प्रत्येक क्रिया में सफल नहीं हो पाते हैं मान लीजिए मैं हाथ उठाना चाह रहा हूं और अचानक फालिश गिर जाए तो हाथ चाहने पर भी नहीं उठा सकता है रुग्ण अवस्था हो गई है गति नहीं हो पा रही है पैर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं लेकिन इच्छा तो है मेरे पैर आगे बढ़े <प्ति> तो आवश्यक नहीं है कि विचारों के अनुरूप जैसा जैसा हम चाहें वैसी क्रिया हो जाए तो ऐसा भी नहीं होता है विचारों के अनुरूप होगी लेकिन फिर भी हमारे अपने कर्मों के जो पूर्व संस्कार मारा कर्माशय है उसके अनुरूप इस तरह से क्रिया होगी कर्म कर्म वयुन शब्द जो मैंने बोला था मंत्र में उसी का अर्थ है ये विचार प्रज्ञा क्योंकि उसी का पर्यावाजिश प्रज्ञा भी दे दिया गया है उसमें और वैसे भी आप देखें जब जीव एक देशी है तो क्या यह क्रिया करने में समर्थ हो सकता है ये परमाणु को हिला सकता है जीव लगता है हमें ऐसा कि हम क्रिया कर रहे हैं शरीर में जैसे मैं बोल रहा हूं और अपनी जिहवा को हिला रहा हूं लेकिन देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जिहवा हिलाने का कार्य मैं कर रहा हूं लेकिन एक बात पर विचार कीजिए कि जब कोई क्रिया मैं करूंगा तो उस क्रिया का ज्ञान मुझको हो रहा होगा या नहीं या बिना ज्ञान के क्रिया होगी जब भी कोई क्रिया करूंगा तो उसका ज्ञान भी लगातार होते रहना चाहिए लेकिन मैं जो जिह्वा हिला रहा हूं मेरा ध्यान जिह्वा हिलाने पर है कि मैं ककार को बोलूंगा तो कहा जिह्वा को लगाऊंगा चकार को बोलूंगा तो कहां जिह्वा को लगाऊंगा और ऐसा अगर ध्यान लगातार बना रहे तो क्या मैं शब्दों का उच्चारण कर पाऊंगा नहीं हो पाता और जैसे कोई व्यक्ति हकलाने लगता है ने? वहां पर भी वो भी चाहता है कि मेरी जिहवा बहुत सुव्यवस्थित रूप से उच्चारण करे शब्दों का लेकिन नहीं कर पाती तो कहां है क्रिया पे अधिकार क्रिया पे अधिकार केवल परमात्मा का क्योंकि क्रिया वही हुआ करती है उसी पदार्थ में होगी जिस पदार्थ में क्रिया करने वाला कर्ता उपस्थित हो अब हम कहां, कहां उपस्थित हैं उस पर विचार कर लीजिए हम तो एक परमाणु को भी पूरा व्याप्य नहीं बना सकते एक परमाणु में भी व्यापक नहीं हो सकते और परमाणुओं से बने पदार्थों की तो बात ही अलग है तो चलता रहेगा विचार और आगे ऐसे ही आपके सामने कुछ विषय रख दिए है समय तो अधिक हो गया है अब तो शांति पाठ करेंगे कैसे